भारतीय व्याख्यान इंग्लैंड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव 11 मार्च अठारह सौ को स्वामी जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता कुमारी एम ई e. नोबल ने कलकत्ते के स्टार थिएटर में इंग्लैंड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव नामक विषय पर एक व्याख्यान दिया सभापति का आसन स्वयं स्वामी विवेकानंद ने ही ग्रहण किया था स्वामी ने उठकर पहले श्रोताओं को वक्ता का परिचय देते हुए नीचे लिखी बातें कही स्वामी का भाषण देवियों और सज्जनों मैं जिस समय एशिया के पूर्वी हिस्से में भ्रमण कर रहा था उस समय एक विषय की ओर मेरी दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई मैंने देखा कि उन स्थानों में भारतीय आध्यात्मिक विचार व्याप्त हैं चीन और जापान के कितने ही मंदिरों की दीवारों के ऊपर कुछ सुपरिचित संस्कृत मंत्रों को लिखा हुआ देखकर मैं कितना विस्मित हुआ था यह तुम लोग आसानी से समझ सकते हो और यह सुनकर शायद तुम्हें और भी आश्चर्य होगा और कुछ लोगों को सम्भवतः प्रसन्नता भी होगी कि ये सब मंत्र पुरानी बंगला लिपि में लिखे हुए हैं हमारे बंगाल के पूर्व पुरु पुरुषों का धर्म प्रचार में कितना उत्साह और स्फूर्ति थी मानो यही बताने के लिए आज भी वे मंत्र उन पर स्मारक के रूप में मौजूद है भारतीय आध्यात्मिक विचारों की पहुंच एशिया महाद्वीप के इन देशों तक ही हुई है ऐसा नहीं वरन वे बहुत दूर तक फैली हुई है और उनके चिन्ह सुस्पष्ट हैं यहाँ तक कि पाश्चात्य देशों ने भी कितने ही स्थानों के आचार व्यवहार के मर्म में बैठ कर मैंने उनके प्रभाव चिन्ह देखे प्राचीन काल में भारत के आध्यात्मिक विचार भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों ही ओर फैले यह बात अब ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रमाणित हो चुकी है सारा संसार भारत के आध्यात्म तत्व के लिए कितना ऋणी है तथा यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति ने मानव जाति के जीवन संगठन के कार्य में प्राचीन अथवा अर्वाचीन समय में कितनी बड़ी सहायता पहुंचाई है यह बात अब सब लोग जान गए हैं ये सब तो पुरानी बातें हैं मैं संसार में एक और सर्वाधिक उल्लेखनीय बात देखता हूं, वह यही है कि उस अद्भुत कर्मा एंग्लो सैक्सन जाति ने मानवता तथा सामाजिक उन्नति की दिशा में कार्य करने की सभ्यता और प्रगति की महती क्षमता का विकास किया है इतना ही नहीं कुछ और आगे बढ़कर मैं यह भी कह सकता हूँ कि यदि उस एंग्लो सैक्सन जाति की शक्ति का प्रभाव इतना विस्तारित नहीं हुआ होता तो हम शायद इस तरह इकट्ठे भी नहीं होते और आज यहाँ पर भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव विषय पर चर्चा भी नहीं कर पाते फिर पाश्चात्य से प्राच्य को अपने स्वदेश को लौटकर देखता हूं कि वही एंग्लो सैक्सन शक्ति अपने समस्त दोषों के साथ भी अपने गुणों की निश्चित विशिष्टताओं की रक्षा करते हुए अपना कार्य यहां कर रही है और मेरा विश्वास है कि अनंत अंततः महान परिणाम सिद्ध होगा ब्रिटिश जाति का विस्तार और उन्नति का भाव हमें बलपूर्वक उन्नति की ओर अग्रसर कर रहा है साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता का मूल स्रोत यूनानी सभ्यता है और यूनानी सभ्यता का प्रधान भाव है अभिव्यक्ति हम भारतवासी मननशील तो हैं परंतु कभी कभी दुर्भाग्यवश हम इतने मननशील हो जाते हैं कि हम में भाव व्यक्त करने की शक्ति बिल्कुल नहीं रह जाती मतलब यह कि धीरे धीरे संसार के समक्ष भारतवासियों की भाव प्रकाशित प्रकाशित करने की शक्ति अभिव्यक्त ही रह गई और उसका फल क्या हुआ फल यही हुआ कि हमारे पास जो कुछ था सबको हम गुप्त रखने की चेष्टा करने लगे भाव गुप्त रखने का यह सिलसिला आरंभ तो हुआ व्यक्ति विशेष की ओर से पर क्रमशः बढ़ता हुआ यह अंत में राष्ट्रीय स्वभाव बन गया और आज भाव को अभिव्यक्त करने की शक्ति का हमें हम इतना अभाव हो गया है कि हमारा राष्ट्र एक मरा हुआ राष्ट्र समझा जाने लगा है ऐसी अवस्था में अभिव्यक्ति के बिना हमारे राष्ट्र के जीवित रहने की संभावना कहाँ है पाश्चात्य सभ्यता का मेरुदंड है विस्तार और अभिव्यक्ति भारतवर्ष में एंग्लो सैक्शन जाति के कामों में से जिस कार्य को की ओर बने तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहा है वही हमारी जाति को जगाकर एक बार फिर हमें अपने को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार करेगा और आज भी यही शक्तिशाली एंग्लो सैक्सन जाति अपने भाव विनिमय के साधनों की सहायता से हमें संसार के आगे अपने गुप्त रत्नों को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है एंग्लो सैक्सन जाति ने भारतवर्ष के भावी उन्नति का रास्ता खोल दिया है और हमारे पूर्वजों के भाव जिस तरह धीरे धीरे बहुतरे स्थानों में फैलते जा रहे हैं वह वास्तव में विलक्षण है लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने अपना सत्य और मुक्ति का संदेश प्रचारित किया तब उन्हें कितना शुभीता था भगवान बुद्ध ने किस तरह सार्वजनिक भाव के महान तत्व का प्रचार किया था उस समय भी यहाँ हमारे प्रिय भारतवर्ष में यथार्थ आनंद प्राप्त करने के पर्याप्त शुभीते थे और हम बहुत ही सुगमता के साथ पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक अपने भावों और विचारों को प्रचारित कर सकते थे परंतु अब हम उससे और भी आगे बढ़कर एंग्लो सैक्सन जाति तक अपने भावों का प्रचार करने में कार्य हो रहे हैं इसी तरह क्रिया प्रतिक्रिया इस समय चल रही है और हम देख रहे हैं कि हमारे देश का संदेश वहाँ वाले सुनते हैं और केवल सुनते ही नहीं दल के उन पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ रहा है इसी बीच इंग्लैंड ने अपने कई महान विद्वान व्यक्तियों को हमारे काम में सहायता पहुँचाने के लिए भेज दिया है तुम लोगों ने शायद मेरी मित्र मिस मूलर के बारे में सुना है और संभव है तुम लोगों में से बहुतों का उनके साथ परिचय भी हो वे इस समय इसी मंच पर उपस्थित हैं उच्च कुल में उत्पन्न इस सुशिक्षित महिला ने भारत के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण अपना समग्र जीवन भारत के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया है उन्होंने भारत को अपना घर तथा भारतवासियों को ही अपना परिवार बना लिया है तुम सभी उन सुप्रसिद्ध उदार हृदया अंग्रेज महिला के नाम से भी परिचित हो उन्होंने भी अपना सारा जीवन भारत के कल्याण तथा पुनरुत्थान के लिए अर्पण कर दिया है मेरा अभिप्राय श्रीमती बेसेंट से है प्यारे भाइयों आज इस मंच पर दो अमेरिकन महिलाएं उपस्थित हैं ये भी अपने हृदय में वैसा ही उद्देश्य धारण किए हुए हैं और मैं आप लोगों से निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि ये भी हमारे इस गरीब देश के कल्याण के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार है इस अवसर पर मैं तुम लोगों को एक स्वदेशवासी का नाम याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका आदि देशों को देखा है इनके ऊपर मेरा बड़ा विश्वास और भरोसा है इन्हें मैं विशेष सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखता हूं। आध्यात्मिक राज्य में ये बहुत आगे बढ़े हुए हैं ये बड़ी दृढ़ता के साथ और चुपचाप हमारे देश की कल्याण की कार्य कर रहे हैं आज यदि उन्हें किसी और जगह कोई विशेष काम न होता तो वे अवश्य ही इस सभा में उपस्थित होते यहाँ पर मेरा मतलब श्री मोहिनी मोहन चट्टोपाध्याय से है इन लोगों के अतिरिक्त अब इंग्लैंड ने कुमारी मार्गरेट नोबल को उपहार स्वरूप भेजा है इनसे हम बहुत कुछ आशा रखते हैं बस और अधिक कुछ न कहते हुए मैं तुम लोगों से कुमारी मार्गरेट नोबल का परिचय करा देता हूँ जो तुम्हारे समक्ष भाषण करेंगी जब सिस्टर निवेदिता ने अपना दिलचस्प व्याख्यान समाप्त कर दिया तब स्वामी जी फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं अब केवल दो चार बातें और कहना चाहता हूँ हमारी धारणा है कि हम भारतवासी भी कुछ काम कर सकते हैं भारतवासियों में हम बंगाली लोग भले ही इस बात की हंसी उड़ा सके पर मैं वैसा नहीं करता तुम लोगों के अंदर एक अधम्य उत्साह एक अधम्य चेष्टा जागृत कर देना ही मेरे जीवन व्रत है चाहे तुम अद्वैतवादी हो चाहे विशिष्टा हो अथवा द्वैतवादी ही क्यों न हो इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता परंतु एक बात की ओर जिसे दुर्भाग्यवश हम लोग हमेशा भूल जाया करते हैं इस समय मैं तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वह यह कि अ मानव तुम अपने आप पर विश्वास कर केवल इसी एक उपाय से हम ईश्वर के विश्वास पारायण बन सकते हैं तुम चाहे अद्वैतवादी हो या द्वैतवादी तुम्हारा विश्वास चाहे योग शास्त्र पर हो या शंकराचार्य पर चाहे तुम व्यास के अनुयायी हो या विश्वामित्र के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बात यह है कि पूर्वोक्त आत्मा संबंधी विश्वास के विषय में भारतवासियों के विचार संसार की अन्य सभी जातियों के विचारों से निराले हैं एक पल के लिए इसे ध्यान में रखो कि जहाँ अनान्य सभी धर्मों और देशों में आत्मा की शक्ति को लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करते ये आत्मा को प्रायः शक्तिन दुर्बल और जड़ वस्तु की तरह समझते हैं वहाँ हम लोग भारतवर्ष में आत्मा को अनंत शक्ति संपन्न समझते हैं और हमारी धारणा है कि आत्मा चिरकाल तक पूर्ण ही रहेगी हमें सदा उपनिषदों में दिए गए उपदेशों का स्मरण रखना चाहिए अपने जीवन के महान व्रत को याद रखो हम भारतवासी और विशेषतः हम बंगाली अत्यधिक मात्रा में विदेशी भावों से आक्रांत हो गए हैं जो हमारे राष्ट्रीय धर्म की संपूर्ण जीवन शक्ति को चूसे डालते हैं हम आज इतने पिछड़े हुए क्यों हैं क्यों हमें से निन्यानवे प्रतिशत आदमी सम्पूर्णतः पाश्चात्य भावों और उपाधानों से विनिर्मित हो रहे हैं अगर हम लोग राष्ट्रीय गौरव के उच्च शिखर पर आरोहण करना चाहते हैं तो हमें इस विदेशी भाव को दूर फेंक देना होगा साथ ही यदि हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो हमें यह भी याद रखना होगा कि हमें पाश्चात्य देशों से बहुत कुछ सीखना बाकी है पाश्चात्य देशों से हमें उनका शिल्प और विज्ञान सीखना होगा उनके यहाँ के भौतिक विज्ञानों को सीखना होगा और उधर पाश्चात्य देशवासियों को हमारे पास आकर धर्म और आध्यात्म विद्या की शिक्षा ग्रहण करनी होगी हम हिंदुओं को विश्वास करना होगा कि हम संसार के गुरु हैं हम यहाँ पर राजनीतिक अधिकार तथा इसी प्रकार की अन्यन्तों के लिए चिल्ला रहे हैं अच्छी बात है परंतु अधिकार और सुभिधे केवल मित्रता के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं और मित्रता की आशा वही की जाती है जहाँ दोनों पक्ष समान होते हैं यदि एक पक्ष वाला जीवन भर भीख मांगता रहे तो क्या यहाँ पर मित्रता स्थापित हो सकती है ये सब बातें कह देना बहुत आसान है पर मेरा तात्पर्य यह है कि पारस्परिक सहयोग के बिना हम लोग कभी सत्य संपन्न नहीं हो सकते इसीलिए मैं तुम लोगों को भिखमंगों की तरह नहीं धर्माचार्य के रूप में इंग्लैंड और अमेरिका आदि देशों में जाने के लिए कह रहा हूँ हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार विनिमय के नियम का प्रयोग करना होगा यदि हमें इस लोक में सुखी रहने के उपाय सीखने हैं तो हम भी उसके बदले में क्यों ना उन्हें अनंत काल तक सुखी रहने का उपाय बताएं